ऋग्वेद मंडल एक अतः द्वितीय अनुवाक चतुर्थ सूक्तम ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक विश्वविद्यालय की तरफ से वेदों के मंत्रों को अर्थ सहित आप सब की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है उसी कड़ी का यह ऋग्वेद का ये पहले मंडल का चौथा सूक्त है प्रथम मंत्र स्वरूप का आवाहन ऋषि मधु छंदा देवता इंद्र छायत्री स्वर ष अथ द्वितीय ओम अनुवात सुधु घिव गो दुहे जुहू मसी देवी देवी गत सूक्त की समाप्ति पर जो इसके पहले का सूक्त था उसकी समाप्ति पर सरस्वती और ज्ञान समुद्र का उल्लेख आया था उस ज्ञान रूप समुद्र को परमेश्वर वाले इंद्र यदि परम ऐश्वर्य की आराधना करते हुए कहते हैं कि उस स्वरूप कृतनु ज्ञान के द्वारा उत्तम रूप का निर्माण करने वाले प्रभु को देवी देवी प्रतिदिन जहुमसी पुकारते हैं उस प्रभु की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं जो प्रभु की हमारी वाणी को सुनृत वचनों का उच्चारण करने वाली बनाकर स्वरूप बना देते हैं जो प्रभु हमारे मस्तिष्कों को व मनों को सुमतियों सुविचारों का चिंतन करने वाला बनाकर वसुत स्वरूप कर देते हैं और जो प्रभु हमारे हाथों के से हाथों से सदा यज्ञों का पुण्य कर्मों का संपादन कराते हुए उन्हें भी अत्यंत स्वरूपता सुंदर प्रदान सुंदरता प्रदान करते हैं हम उस स्वरूप कृत प्रभु को जो स्वरूप सुंदर कार्यों को करने वाला प्रभु को वो रक्षा के लिए अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं ऐ प्रभु हमें क्रोध से बचाकर कड़वी बाड़ी को बोलने से बचाते हैं प्रभु हमें कामवासनाओं से बचाकर सदा सुविचार वाला बनाते हैं और ये प्रभु हमें लोभ से बचाकर पवित्र कर्मों वाला या वृत्ति वाला बनाते हैं इस काम क्रोध व लोभ से रक्षा करने वाले प्रभु को हम इस प्रकार पुकारते हैं व जैसे कि गोदोहे एक ग्वाले के लिए गोदोहन करने वाले के लिए शुदू उत्तमता से दोहन करने योग्य गौ को लाते हैं जैसे एक ग्वाला गाय को पुकारता है जैसे गौ उस गोधु के लिए उत्तम दूध का प्र पूरण करती है देती है और उसी प्रकार यह प्रभु भी आराधक के लिए उत्तम ज्ञान का पूरण करते हैं दूध जैसे शरीर का पोषण करता है उसी प्रकार यह ज्ञान आत्मा आध्यात्मिकता का पोषण करता है उस स्वरूप कृतु प्रभु की हम प्रतिदिन आराधना करें ताकि हम बाणी मस्तिष्क मन व हाथ सभी सुंदर बने हमारी वाणी में क्रोध की झलक न हो मन में काम का राज्य न हो और हाथ लोभ से असत कार्यों में प्रवृत्ति न होता चार का मंत्र संख्या दो दया दमन और दान ऋषि मधुचंदा देवता इंद्र गायत्री स्वर सड़ज नवना गही सोमशोम पाह पिब गोदा गोदाई द्रिव मद गत मंत्र में मधुचंदा अत्यंत मधुर इच्छाओं वाले भक्त की पुकार को सुनकर प्रभु कहते हैं कि न हमारे सवना यज्ञों को पवित्र कर्मों को उप समयपता से आगही प्राप्त हो करते हुए वेद में प्रतिपादित यज्ञात्मक कर्मों को तू तो करने वाला बन यही तेरे द्वारा सच्ची मेरी सच्ची आराधना होगी हे सोमपा सोम का पान करने वाले सोमकर्णों को शरीर में धारण करने वाले सुरक्षित रखने वाले जीव तो इस सोम का पीब पान कर वस्तुत सब बड़ा और सबसे बड़ा यज्ञ तो है ही यह कि इन हम इन सोमगणों की ज्ञान अग्नि में आहुति दे सद्गुणों का ये सोमगण ज्ञान अग्नि को प्रचंड बनाने वाले हैं सद्गुण ही ज्ञान की अग्नि को प्रचंड बनाते हैं प्रभु कहते हैं कि हे मधुचंद तू इस बात को न भूलना कि रेवतः धन वाले का मध हर्ष इत निश्चय ही गोदाह गौ वाली धनों के देने में ही है अर्थात दान में ही है धनवान का वास्तविक आनंद निहित यम प्रभु के आराधक के लिए तीन निर्देश हैं वह यज्ञात्मक कर्मों में लगा रहकर क्रोध से ऊपर उठे सोमपान को ध्यय बनाकर काम से ऊपर उठकर संयमी जीवन वाला हो तथा लोभ से ऊपर उठकर और दान में ही आनंद को जाने क्रोध से ऊपर उठना ही दया है काम से ऊपर उठना ही दमन है और लोभ से ऊपर उठना ही दान है ये ही तीन निर्देश प्रजापति ने असुरु मनुष्यों और दीवों को दिए थे ही उपनिषद के तीन द और दया दमन तथा दान कहाय हैं हम यज्ञात्मक जीव वाले हों सोम करें दान में आनंद का अनुभव करें ऐसा मंत्र का आवाहन है मंत्र संख्या तीन आचार्य व अंतिवासी मधुचंदा ऋषि देवता इंद्र छंद विराट गायत्री स्वर सडज अथातंत मान विद्या सुमति नाम मानो अति खयागही प्रभु के उपरीतन निर्देशों को सुनकर उनको पाल सकने के लिए शांति की याचना करता हुआ जीव प्रार्थना करता है कि अथा अब इस सोम का पान करने की कामना वाले हम साधक ते आपकी अंत अंतिकतम अत्यंत समीप वर्तमान अंतर्यामी अर्थात आपके हमारे हृदय में स्थित होने के कारण अधिक से अधिक समीप विद्यमान नाम उत्तम मतियों ज्ञान व विचारों का विद्याम हम ज्ञान प्राप्त करें हृदय आपसे दिए जा रहे ज्ञान के प्रकाश को हम देखें अर्थात अपने ही अंदर विद्यमान आपके ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हम सदा प्रयत्नशील हो यह प्रयत्न पूर्व मंत्र में यज्ञ सोम पान व दान से संकेतित हुआ है हम यज्ञील होंगे वीर की रक्षा कर करने के लिए संयमी जीवन वाले बने और यज वृद्धि को अपनाकर लोभ से ऊपर उठेंगे तो अंत स्थित आपके प्रकाश को क्यों न देखेंगे हे प्रभु आप न हमें अति ला कर दूसरों को भी माँ ज्ञान देने वाले न हो अर्थात हम आपके इस ज्ञान दान के अयोग्य न समझे जाएं, हम सर्वप्रथम आपके आपसे ज्ञान प्राप्त करें आगे ही आप हमें अवश्य प्राप्त हो हम सदा प्रभु से ज्ञान प्राप्ति के अभिलाषी बने रहेंगे तभी हमें प्रभु सम्यक संपर्क सुलभ रहेगा प्रभु का मेल और किस कार्य के लिए होगा प्रभु आचार्य होंगे मैं उनका विद्यार्थी होंगे तभी सुमतियों का लाभ हो पाएगा और हम उस प्रभु के दिए जाने वाले ज्ञान से वंचित नहीं हो पाएंगे और हम उस प्रभु से दिए प्राप्त करने वाले होंगे जो शक्तिशाली बनाते हैं त्याग की भावना बनाते हैं वाज शक्ति त्याग इस सरस्वती की आराधना करने वाले धीया वशु कर्म वशु ज्ञानपूर्वक कर्मों से धन का संपादन करने वाले व्यक्ति यज्ञम वस्तु यज्ञ की कामना करें अर्थात स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है वह ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक कर्म को प्रज्ञा पूर्वक करता है इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिलाषी बने रहेंगे तभी हमें प्रभु संपर्क सुलभ होगा प्रभु का मेल और किस कार्य के लिए प्रभु आचार्य होंगे और हम सब उनके विद्यार्थी होंगे सुमति ज्ञान को प्राप्त करेंगे प्रभु आचार्य हों मैं उनका विद्यार्थी अंत्यवासी बनकर सुमति का लाभ करूं यही भाव है मंत्र संख्या चार विग्रह वस्तृित्व विपश्चित पर ही मस्त्रितिंद्र प्रक्षा विपश्चितम यस्थि सखिभ्य आवरम ओं गत मंत्र में ज्ञान देने की प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि परे ही ही विषयों व सांसारिक कामों से दूर होकर ध्रुविग्रम मेधावी अस्त्रितम कामक्रोधाद से अहिंसित पुरुष को प्राप्त हो अर्थात ज्ञानी सैमी पुरुष के समीप पहुँच तू ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर इस विपश्चितम विपश्चित प्रकृति के सौंदर्य को बारीकी से देखकर प्रभु की महिमा के चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष से इंद्रम परमात्मा विषय में प्रक्षा ज्ञान प्राप्त करने की कामना कर उस विपश्चित से तू प्रश्न कर यह जो तेरे लिए तथा तेरे सब सखिभ्य समान ज्ञान प्राप्ति की कामना वाले मित्रों के लिए बरम इस वर्णी श्रेष्ठ ज्ञान धन को आ नयति प्राप्त करता है आचार्य विद्यार्थी का उपनयन करता है और उसके लिए ज्ञान का अनयन करता है। हम विषयों से ऊपर उठे और बर ज्ञानोत्कृष्ट पुरुषों के समीप पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करें मंत्र संख्या पांच के कार्यों से दूर रहें मधुचंदा ऋषि द्योता इंद्र छायत्री स्वर सड़ ओम उत भ्रुवंतु नो निदो निरनयताची दधा नाम इंद्र ईद गत मंत्र के उपदेश के अनुसार हम ज्ञानी संयमी पुरुषों के समीप पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्न करें ही उत और इसके साथ ही हम निंदाओं को भावे विक्त नो भ्रवंतु न बोले हमारे मुखों से कभी निंदात्मक शब्द का उच्चारण न हो वेदों की सुक्ताब्रूही इस उपदेश का पालन करते हुए हम भद्र रही शब्दों को बोलें रिचम प्रपद्य मैं सुक्तात्मक स्तुति रूप काव्यों का ही बोलता हूं यह हमारा व्रत हो प्रभु कहते हैं कि अन्यतः दूसरे कामों से अर्थात अनावश्यक अनुपयोगी कार्यों से चित्त पूर्वक निःह आरतः बाहर गति करने वाला हो अर्थात ताश खेलते रहना या गप सप मारते रहना आज कार्यों से निश्चय पूर्वक बचो जब भी कभी अवकाश हो अर्थात घर के कार्यों को हम कर चुके हों स्वाध्याय से श्रांत हो गए हों तो हम इतनी निश्चयपूर्वक इंद्रिय उस परमशाली प्रभु के दुः को दद्राहन धारण करने वाले हों प्रभु का चिंतन करने वाले हों ध्यान करने वाले हों प्राणायाम योग करने वाले हों कह हम कभी इधर उधर निंदा न करते हुए फिरें व्यर्थ के कार्यों से दूर रहने का ध्यान करें और अवकाश के क्षणों में सदा प्रभु की परिचर्या करने वाले बने उपासना करने वाले बने प्रभु का ही नाम जपें उसी की अर्थ भावना को चिंतन करें मंत्र संख्या छुभ कृष्टि ऋषि देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर षडज उत न शुभ गाऊ उत न शुभ गाऊवाचयु दस्म कृष्ट श्यामेन्द्र दृश्य हे दस्म शत्रुओं का नाश करने वाले क्षय करने वाले प्रभो आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मंत्र के अनुसार इस प्रकार भद्रता के लिए को लिए हुए हो कि अरि शत्रु भी न हमें शुभगान उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञान आदि धन सम्पन्न ओचे कहें हमारी भद्रता उनके हृदयों को भी प्रभावित करे गुणे ही सर्वत्र पदम निधी के अनुसार हमें गुण होंगे तो शत्रु हृदय में भी वे क्यों प्रभाव पैदा न करेंगे उत और कृष्टया कृष्ण करमशील बनकर हम इंद्रस्य उस उस परमस्वशाली प्रभु के सरमणि सुख में आनंद में इत निश्चय से निवास करने वाले हों प्रभु की ओर से आनंद का लाभ उन्हें ही होता है जो श्रमशील बनते हैं अकर्मण्यता के साथ आनंद का संबंध नहीं है यहाँ मंत्र में दसम शब्द शत्रुओं के नाशक का वाचक है नाशक का वाचक होकर स्पष्टतया यह संकेत कर रहा है कि प्रभु कृपा से हमारे काम क्रोधादि शत्रु नष्ट हो जाएं और हम सुंदर जीवन वाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन, बन जाएँ क्रोधाज से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए शत्रुओं से भी सौभाग्यशाली समझे जाए तथा श्रमशील बनकर प्रभु के आनंद के भागी बने मंत्र संख्या सात सोम भरण ऋषि मधुचंदा देवता इंद्र गायत्री स्वर सड़ज ओ। माश गंत्र की समाप्ति पर प्रभु के आनंद में हम हो इस भाव से हुई थी उस प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि आशवे असुंग व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाले उस प्रभु की प्राप्ति के लिए इमाम निश्चय से अशुभ संपूर्ण रुधिर में दही में घृत की भांति तथा तिलों में तेल की भांति व्याप्त होने वाले इस सोमकर्ण को वीर को आभर सब प्रकार से अपने में धारण करने का प्रयत्न कर यज्ञ यह सोम पुरुषो वाव यज्ञ इस यज्ञ पुरुष की श्री का कारण है इसी के कारण शरीर की सारी शोभा है निमादनम यह उन्नतिशील नरों को आनंदित करने वाला है अर्थात इसके शरीर में व्याप्त होने पर मनुष्य सब क्षेत्रों में उन्नति कर पाता है और आनंदमय मनोवृत्ति वाला बना रहता है चिड़चिड़ स्वभाव का नहीं होता है पतयत पतयंतम कर्मणी व्यापनुवंतम सामवेद सोम के शरीर में व्याप्त होने पर मनुष्य क्रियाशील होता है सोम की रक्षा ही पुरुष को कर्मशूर बनाती है मंदयत सखम उस आनंदित करने वाले प्रभु में या सोम सखीभूत भूत अर्थात परमात्मा प्राप्ति का यह प्रमुख साधन है और प्रभु प्राप्ति द्वारा अद्भुत आनंद प्राप्त कराने वाला होता है सोम शरीर में व्याप्त होता है तो प्रभु प्राप्ति का साधन बनता है यज रूप पुरुष की शोभा का कारण होता है उन्नति का साधन होते हुए आनंदित करता है यह सोम प्रभु को प्राप्त कराने के लिए कर्मशील बनाता है और आनंदित करने वाला प्रभु का सखीभूत होता है यजश्रीयम यह विशेषण इस बात को सूचित कर रहा है कि सोम की रक्षा करने पर मनुष्य का जीवन यज्ञमय होता है यज्ञ उसके जीवन की शोभा का कारण बनाते हैं यह सोम यहाँ पर मनुष्य के वीर को कहा गया है जिसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए जोड़ दिया गया क्योंकि ब्रह्मचर्य ही ईश्वर प्राप्ति में सबसे सुगम साधन बताया जा रहा मंत्र संख्या आठ ऋषि मधुचंदा देवता इंद्र गायत्री, स्वर सडज बित्र हनन ओम त्वा सत्क्रतोयनो वृत्रणा मोवाजुवाजिम हे सत्क्रतो अनंत कर्मो वा प्रज्ञानों वाले ज्ञान वाले प्रभो आप अस्य पिता इस सोम की रक्षा करके वृत्राराम ज्ञान पर आवरण रूप कामाद के धन को मारने वाले अभुवा होते हैं हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं और उस नाम स्मरण से काम आदि वासनाओं का विनाश होता है इस प्रकार प्रभु इस सोम की रक्षा व पान करने वाले होते हैं सोम की रक्षाओं होने पर मनुष्य क्रोधादि का शिकार नहीं होता है यह सोम वृत्रों के विनाश का साधन बनता है हे प्रभु आप वाजेशु वाजयुद्ध इस वासना संग्राम में वाजनिम वाज अन्न प्रशस्त अन्न वाले को प्राव प्रकर्ष रक्षित करते हो जब एक मनुष्य सात्विक अन्न का करता है, तब उसकी बुद्धि व मन सात्विक बनते हैं यह पुरुष वाजिन कहलाता है इस वाजिन की संग्राम में अवश्य विजय होती है वाजनिम का अर्थ बलवान को भी है सोमपान से वृत्र विनाश वृत्र विनाश से वाजिब बनना वह वाजी का संग्राम में विजय यह क्रम मंत्र में प्रतिपादित है बलवान की विजय होती है प्रभु इसकी रक्षा करते हैं प्रभु नामस मरण से हम वासनाओं से ऊपर उठते हैं शरीर में सोम का व्यापन कर पाते हैं और शक्तिशाली बनकर संग्रामों में प्रभु द्वारा रक्षित होते हैं मंत्र संख्या 9, धन संबंधन ऋषि मधु छंदा देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर ष ओम तम वा वाजुवाजिम वाजया मह सत्क्रतो धना हे सतक्रतो अनंत प्रज्ञान व कर्म वाले प्रभो वाजेशु काम क्रोधादि के साथ संग्रामों में वाजिनम प्रशस्त शक्ति को देने वाले तम वा उस आप को हम वाजयाम अर्चित करते हैं वाजयति अर्चति वशुत कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्म संग्राम में प्रभु के उपासना से ही शक्ति को प्राप्त करता है जीव स्वयं इन प्रबल शत्रुओं को जीत नहीं सकता है त्वाशम तो जुजा वयम प्रभु रूप मित्र के साथ ही हम इनको जीत पाते हैं हे इंद्र परमेश्वरशाली प्रभु इन कामादि शत्रुओं को जीत कर धना नाम सात धनों की प्राप्ति के लिए हम आपकी अर्चना करते हैं आपने ही हमें वे सब वस्तुएं प्राप्त करानी हैं जिनसे कि मनुष्य धन्य बनता है शरीर का स्वास्थ्य मन का निर्मल निर्मल व बुद्धि की तीव्रता ये सब प्रभु कृपा से ही हमें प्राप्त होती हैं। प्रभु ही हमें आध्यात्म संग्रामों में विजय बनाते हैं विजयी बनाते हैं और धन प्राप्त कराते हैं मंत्र संख्या दस कार्य पारण ऋषि मधु चंदा देवता इंद्र छ नेत्रित गायत्री स्वर सडज ओ यो रायो बनि महा न तु पार सुन पत सखा तस महा यत गत मंत्र की समाप्ति पर धन साथ प्राप्ति के लिए प्रभु प्रभुअर्चना का उल्लेख है उसी भाव से प्रस्तुत मंत्र को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि यह जो रायह धनों का अवनीह रक्षक व स्वामी अथवा धन के अव भाग अवभागदूध उचित भाग का सबके लिए पूर्ण करने वाला है तस्मा इंदिरा उस परमेश्वर वाल ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए गायत्र गान करो उसकी अर्चना करो उसकी उपासना करो वे प्रभु महान महापूजायाम सभी से पूजा के सभी से पूजा के योग्य हैं सुपारह सुकमता से कार्यों को पार लगवाने वाले हैं अर्थात सब कार्यों में सफलता को प्राप्त कराने वाले वे प्रभु ही हैं सुनवत यजशील पुरुष के सखा वे मित्र हैं अथवा स्वम संपादन करने वाले हैं के वीर का शरीर में ही संयम करने वाले के वे प्रभु मित्र हैं प्रभु की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो शरीर में सोम का रक्षा करते हैं और ये यजशील बनते हैं धन देने वाले वे प्रभु ही हैं अतः उन्हीं का गायन करना चाहिए उपासना करनी चाहिए इस सूक्त का प्रारंभ स्वरूप कृतनु प्रभु की प्रार्थना से हुआ है उसके लिए प्रभु ने कुछ बातें कही है यज्ञों को करने वाले बनो पवित्र कर्मों को करने वाले बनो सोम की रक्षा करो बेरे रक्षा करो दान देने में आनंद का अनुभव करो ज्ञानियों से ज्ञान को प्राप्त करो निंदा मत करो व्यर्थ के कामों से बचो प्रभु की परिचर्या करो क्योंकि वे प्रभु ही महान सुपार व यज्ञों के शखा हैं यज्ञशीलों के सखा हैं अब उस प्रभु की सम्मिल गान के लिए निर्देश करते हुए अगले सूत्र में कहते हैं ओ भूर्भुअश तत्सुर्वरे भरगो देवस्वीमि प्रचोदया सामूहिक कीर्तन पंचम सूक्त ऋषि मधुचंदा इंद्र छ विराट गायत्री स्वषडजेता प्रगा प्रगायत सखाय स्म वाष मंत्रख्या एक हे स्म वा प्रभु के स्तोमों को धारण करने वाले सखाया मित्रों आ तु आप निश्चय से आइए तो और आकर निश्चित अपने अपने आसनों पर नी नम्रता से बैठिए और इंद्रम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का अभिप्रगात गायन करिए मन में तथा वाणी से भी उस प्रभु के नाम का ही जप कीजिए शब्द प्रभु के स्तोनों को अपनी क्रियाओं में अनुदित करने वाले को संकेत कर रहा है हे दयालु शब्द से प्रभु का स्मरण कराते हैं और दयालु बनने का प्रयत्न करते हैं सखाया शब्द इनके तुल्य विचार वाला होने का उल्लेख कर रहा है ऐसे ही व्यक्ति मिलकर आसनों पर बैठकर प्रभु का गायन करते हैं या प्रभु गायन मनुष्य के जीवन को दीप्तिमान करने वाला होता है इनकी मित्रता का मूल सम्मिलित प्रभु स्तवन होता है यह कितना सुंदर आधार है प्रभु गायन का सबसे महान परिणाम तो यही है कि हम अपनी सब सफलताओं में प्रभु का हाथ देखें सब कार्यों को प्रभु की शक्ति से होता हुआ अनुभव करें और विजय के अभिमान में हु न जाएं। अर्थात हम प्रतिदिन सम्मिलित होकर प्रभु का गुणगान करने वाले बने और शीलवान हो मंत्र संख्या दो ऋषि मधुचंदा देवता इंद्र चंद्र आचार्य ऋषि स्वर ऋषभ पालकों का पालक ओम पुरातम पूर्णाम आर्याणाम इंद्रम सो में पिछले मंत्र के अनुसार एकत्र होकर प्रभु गायन करते हुए उपासक कहते हैं कि पुरुनाम पालन पालकों में पूर्णाम उस पालक प्रभु का हम गायन करते हैं जो प्रभु पुरु वाहुन पूुण तमयति गलापयति हमारे काम क्रोधादि सतत शत्रुओं को छीण करते हैं और वस्तुतः इन शत्रुओं को छीण करके ही तो हम सब प्रभु वर्णि धनों को प्राप्त करते हैं हम उस वार्णाम वर्णि धनों को ईशा नाम स्वामी का कीर्तन करते हुए जो प्रभु इंद्रम परमेश्वरशाली है सब शत्रुओं का विधारण करने वाला विनाश करने वाला उस प्रभु का वस्तुतः स्तवंत सोम सुते सोम का अभिषव करने पर सचा उस प्रभु से मेल होने पर ही होता है हम शरीर में सोम का संपादन करें और उस सोम को शरीर में सुरक्षित करने वाले बने तब हम यह सोम उस प्रभु से हमारा मेल कराने वाला होगा और यही प्रभु का सच्चा स्तमन होगा इस सोम से उस सोम को प्राप्त करना जीवन की यही सर्वमहान सफलता है वह प्रभु पालकों में सर्वोत्तम पालक है वणी वस्तुओं के ईशान है उस प्रभु का सच्चा स्तमन यही है कि हम सोम के रक्षा से बुद्धि को सूक्ष्म करके प्रभु का दर्शन करें धन व अन्नादि का दाता ऋषि मधुचंदा देवता इंद्र छिपलादि मध्या निचृ गायत्री मंत्र संख्या तीन ओ सघान गत मंत्र में प्रभु कुवर्णि वस्तुओं का ईशान कहा गया उसी का विस्तार स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं सा वे प्रभु ही धा निश्चय सन हमारे योगे अप्राप्त आवश्यक अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के विषय में संबंध में अभूवत साधक होते हैं प्रभु कृपा से हमें सब आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का योग बनता है इस योग में प्रभु से ही हमारे विजय करने वाले सहायक होते हैं स वे प्रभु राय धन के लिए अभूवत सहायक होते हैं सब धनों का विजय कराने वाले वे प्रभु ही स प्रभु ही पून्ध्याम बहुविधाय बुद्धो पालन व पूर्ण करने वाली बहुविध बुद्धि की प्राप्ति में भी वाजे भी उत्तम सात्विक अन्नों के साथ आगमत प्राप्त होते हैं इन अन्नों के सेवन से ही हमारी बुद्धि भी सात्विक बनती है इस सात्विक बुद्धि के होने पर हमें धनों की प्राप्ति अर्थात अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में कभी गर्व नहीं होता है हम इन्हें उस प्रभु का वरदान ही जानते हैं वे प्रभु योग धन पुरंधी वा वाजों को हमें प्राप्त कराने वाले हैं